तो उसे कोई डुबाने वाला नहीं और रही बात जो पत्थर आपने हाथ में लेकर पानी में फेंक दिया तो प्रभु उस पत्थर को आपने ठुकरा दिया और जिसे आप ठुकरा दे प्रभु उसे कोई अपनाने वाला नहीं कारण यही है तो कहो कहां लगी नाम बनाए कहां तक भगवान के नाम की महिमा कहे क्योंकि तो राम जी स्वयं भी हके रह गए अपने नाम की महिमा को देख तो धर्मराज जी अपने दूतों को यही कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा कोई नहीं जान सकता तो उस समय धर्मराज जी के दूतों ने कहा अगर जिसके नाम की महिमा कोई नहीं जान सके बनावटी बात भी हो सकती है उस समय धर्मराज जी ने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं हम बारह लोग भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं कौन है वे बारह लोग तो बड़ा सुन्दर धर्मराज जी कह रहे हैं स्वयं भू नारधम शंभ कुमारो कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्मली व्या सकी वही तो सबसे पहले जो भगवान के नाम की महिमा जानने वाले हैं वो ब्रह्मा जी दूसरे नंबर पर देव ऋषि नारद जी और तीसरे नंबर पर हमारे भोले बाबा चौथे नंबर पर कुमारगण और पांचवें नंबर पर श्री कपिलदेव जी का नाम आता है कहा छठे नंबर पर श्री मनुझी महाराज जी का नाम आता है तो सातवें लंबर पर श्री प्रहलाद महाराज जी का नाम आता हैगा इस तरह से आठवें लंबर पर श्री जनक जी का नाम आता है तो नौवें नंबर पर श्री विष्प पितामा जी का नाम आता है दसवें लंबर पर श्री बली महाराज जी का नाम आता है तो ग्यारहवें लंबर पर हमारे सुखदेव गोस्वामी जी का नाम, तो नाम आता है और अंतिम बारहवा लम्बर जो है श्री धर्मराज जी कहते कि मैं भी हूँ इस तरह से ये बारह भागवत है और द्वादशी द्वादश अक्षर मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेव उसकी भी बड़ी मानता बताई गई है और श्रीमद् भागवत महापुराण के भी बारह स्कंद बताए गए हैं तो हम बारह लोग जो है वो कुछ कुछ भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं तो अब धर्मराज जी के दूतों ने कहा ये बताओ प्रभु अब किसे लेने जाए और किसे ना लेने जाए तो बड़ा सुंदर जो है श्री धर्मराज जी कहते हैं धर्मराज जी कहते हैं जिनकी जीवा से हरी नाम नहीं निकले जिनका सिर हरी के चरणों में ना झुके जिनका चित हरी के चरण कमलों का चिंतन ना करे, बस ऐसे लोगों को लाया करो और जो भक्तों का संग करे कथा प्रसंग को श्रवण करे भजन करे, अरे ऐसा को लाना तो दूर कभी उनके सपने में भी नहीं आता तो बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षत महाराज जी को सुनाई श्री सुखदेव को स्वामी जी अंत में कहते हैं हे राजा परीक्षद एक समय हम अगस्त बाबा के दर्शन के लिए मले पर्वत पर गए थे उस समय जब हमने उनसे भगवान के नाम की महिमा को पूछा तो उस समय अगस्त बाबा ने भगवान का पूजन करते हुए हमें मले पर्वत पर यह कथा श्रवण कराई तो मैंने आपको सुना दी अब आप और क्या श्रवण करना चाहते हो परीक्षण महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि भगवान आप ये बताइए कि आपने कहा कि ए प्रचेता जनों के जो बेटा थे दक्ष तो आपने उनका चरित्र नहीं बताया तो अब आप हमें उनका चरित्र सुनाइए तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षण जब प्रचेता जनों ने दस हजार वर्षों तक नारायण सरोवर पर तपस्या की और जब वे उस तालाब से बाहर निकले तो उस समय बड़े बड़े वृक्ष हो गए थे तो उस समय जो है प्रचेता जनों ने सोचा कि हमारे राज्य पर इन वृक्षों ने हमला कर दिया है तो अपने नेत्रों की अग्नि से जलाने लगे तो उस समय उन्हें शांत करने से शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो कंडू ऋषि की जो कन्या थी क्योंकि एक समय जब कन्डू ऋषि तप कर रहे थे तो उस समय परमलोचना नाम की अप्सरा आई उसी से कन्या का जन्म हुआ जिस, जिसका नाम था मारिशा तो उनका विवाह प्रचेता जनों से करवाया और उनके बेटा हुए श्री दक्ष वैसे तो भक्तों कथा चौथे स्कंद में आ गई है तो प्रसंग आया तो इनको इसको कहते हुए आगे चल रहेंगे इस तरह से प्रचेता जनों के बेटा हुए दक्ष दक्ष ने विंध्यचल तीर्थ में जब भगवान की स्तुति की तब भक्त वस्तल भगवान ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें अष्टभूजा रूप में अपना दर्शन करवाया भगवान ने कहा भगवान ने कहा कि पंचजन्य प्रजापति की कन्या अस्किनी से तुम विवाह करो तो इस तरह से भगवान की आज्ञा से दक्ष ने देवी अस्किनी से विवाह किया और इनके दस हजार पुत्र हुए अब हुआ ये कि दक्ष को क्योंकि आज्ञा मिली थी कि अब सृष्टि का विस्तार करो तो दक्ष प्रजापति ने अपने दस हजार बच्चों से कहा कि तुम भगवान नारायण का भयन करो और जब भगवान का दर्शन हो तो भगवान वर मांगने के लिए कहे तो कहना पत्नी और बच्चे चाहिए अब ये दस हजार बच्चे तब करने के लिए जा रहे थे तो रस्ते में देव नारद जी मिल गए देव नारद जी ने इन बच्चों से पूछ लिया आप लोग कहाँ जा रहे हैं बोले हम तो भगवान का भजन करने जा रहे हैं तो देव ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए बोले वाह भगवान का भजन करने जा रहे हो तो बोले कामना क्या है बोले पत्नी और बच्चों की कामना है ये बात देव ऋषि जी को ठीक नहीं लगी तो देवऋषि नारायद जी ने कहा कि जब तुम भजन करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे पास तो बहुत ज्ञान होगा तो आओ हमारे प्रश्नों का कुछ उत्तर दीजिए तो देवऋषि नारायद जी ने प्रश्न किया कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है कभी नदी को देखा बोले नहीं देखा महाराज अच्छा वो बिल जिसमें जाने के बाद लौटना ना पड़े देखा बोले नहीं देखा महाराज अच्छा तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा बोले नहीं देखा महाराज अच्छा अच्छा पुश चली माया के पति को जानते हैं? बोले नहीं जानते महाराज तो देव ऋषि जी ने बोला तुम तो कुछ नहीं जानते तो क्या तब करोगे तो बच्चों ने कहा आप ही बता दीजिए तो उस समय देव ऋषि जी ने कहा कि एक शर्त पर हम बताएंगे आप सबको हमारा चेला बनना पड़ेगा बोले मंजूर बन जाएंगे तो देव ऋषि जी ने मंत्र भूख सबको अपना चेला बना लिया दस हजार को और कहा कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया एक तरफ से लोग मर रहे हैं और एक तरफ से पैदा हो रहे हैं तो दोनों तरफ नदी बह रही है अच्छा वो बिल जिसमें जाने के बाद लौटना ना पड़े उसे कहते हैं मोक्ष जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो जीव को इस दुख में संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि और विचित्र भाषा बोलने वाला हंस वो है शास्त्र इसलिए शास्त्र को हमारे ग्रंथों को पढ़कर नहीं किसी महापुरुष की शरणागति में रहकर उनके आशीर्वाद से ही समझा जा सकता है क्योंकि ग्रंथों में लिखा क्या और अर्थ क्या निकलता हैगा और पुश्चली माया के पति कौन है भगवान कैसा विचित्र संसार है आप उठो ना उठो सूर्यदेव आपको नजर आएंगे